विनय पत्रिका विनयावली राम को गुलाम नाम राम बोला राक्ष राम काम यह नाम है हो कब हु कहत हों रोटी लो गाने के राख है, आगे हु की भेदभा खै भलो भ तेरों ताते आनंद लहत हों बांचो हों करम जड़ गर्भ गूढ़ नि निगढ़ दुसह तो सासती सहत हों आरत अनाथ नाथ कौशल पाल कृपाल लीलो छन दीन देखियो दुरीत दहत हों बुझी कहो मैं हूँ चेरो चरण गहत हों मैं जो गुरु गुरपीठ अपनाई बेली सेवक सुखद सदा विरद बहत हों लोग कहे पोच सोन सोच न सकोच मेरे ब्याह न बरे खी जाति पात न चहत हों तुलसी अकाज काज राम ही करीज खीझे प्रीत की प्रतीत मनमुदित रहत हों मैं श्री राम जी का गुलाम हूँ लोग मुझे राम बोला कहने लगे हैं काम यही कहता करता हूँ कि कभी कभी दो चार बार राम नाम कह लेता हूँ इसी से राम मुझे रोटी कपड़ों से अच्छी तरह रखते हैं यह तो इस लोक की बात हुई आगे अपलोक के लिए तो वेद पुकार ही रहे हैं कि राम नाम के प्रताप से तेरा कल्याण हो जाएगा बस इसी से मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ पहले मुझे जड़ कर्मों ने अहंकार रूपी कठिन बेड़ियों से बांध लिया था वह ऐसा भयानक कष्ट था जो सुनने में भी बड़ा असह्य है मैंने दुखी हो पुकार कर कहा हे आर्त और अनाथों के नाथ हे कोशलेश, हे कृपा सिंधु मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूँ यह सुनते ही श्री राम ने मुझ दिन को पापों से जलता हुआ देख कर तुरंत कर्मबंधन से छुड़ा लिया जो ही उन्होंने मुझसे पूछा तो कौन है क्यों ही मैंने कहा हे नाथ मैं आपका दास बनना चाहता हूं मेरे कहीं भी और कोई नहीं है आपके चरणों में पड़ा हूं इस पर भक्त सुखकारी परम गुरु श्री राम जी ने मेरी पीठ ठोकी वहाँ पकड़कर मुझे अपनाया और आश्वासन दिया तब से मैं यह कंठी तिलक माला राम नाम जप अहिंसा अभेद नम्रता आदि भगवान का वैष्णवी बाना सदा धारण किए रहता हूँ राम का गुलाम बना देखकर लोग मुझे नीच कहते हैं परंतु मुझे इसके लिए कुछ भी चिंता या संकोच नहीं है क्योंकि न तो मुझे किसी के साथ विवाह सगाई करनी है और न मुझे जाति पाति से ही कुछ मतलब है तुलसी का बनना बिगड़ना तो श्री राम जी के रीछने खींचने में ही है परंतु मुझे आपके प्रेम पर विश्वास है इसी से मैं मन में सदा सानंद रहता हूँ जानकी जीवन जग जीवन जगत हित जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम शरद विध बदन सुखशील श्री सदन सहज सुंदर तन शोभा जग नित काम जग सुपिता सुमात सुगुरु सुहित सुमीत, सब को दीन बंधु काहू को नाम हरण शरण अतुलित दानी प्रणत पाल कृपाल पतित पावन नाम सकल विश्व बंदित सकल सुर सेवित आगम गम कहे राव रही गुण ग्राम दिह जान तुलसे तिहारो जन भयो न्यारो कह गो जहा गाने गरीब गुलाम हे श्री राम जी आप श्री जानकी जी के जीवन विश्व के प्राण जगत के हितकारी जगत के स्वामी रकुल के नाथ और कमल के समान नेत्र वाले हैं आपका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है सुख प्रदान करना आपका स्वभाव है लक्ष्मी जी सदा आप में निवास करती है आपका शरीर स्वाभाविक ही परम सुंदर है जिसकी शोभा असंख्य कामदेवों के समान है आप जगत के सुखकारी पिता माता गुरु हितकारी मित्र और सबके अनुकूल हैं आप दिनों के बंधु हैं परंतु बुरा किसी का भी नहीं करते आप विभक्ति के हरने वाले शरण देने वाले अतुलनीय दानी शरणागत रक्षक और कृपालु हैं आपका राम नाम पतितों को पावन कर देता है सारा विश्व आपकी वंदना करता है समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी वेद शास्त्र आपके ही गुण समूहों का गान करते हैं यह सब जानकर तुलसीदास आपका गुलाम बना है अब बतलाइए आप इसे अलग समझेंगे या गरीब गुलामों की नामावली में गिनेंगे दीन को दयालु दान दूसरो नको जाहि दीन ता कहो हो देखो दीन सो सुर नर मुनि सुर नाग साहिब तो घनेरे तौलो तो जो लौरा वरे कुेरे त्रिभुवन काल तेहुकाले बदचारी आद्यंत मध्य राम साहिबे तिहारी तेहिमागि मांग नो न मांग नो कहाभावील सुज सुजा चत जन आयो पाहन पशु बिटप विहंग जपने कर ली ठे महाराज दशरथ के रंगराज की तो गरीब को निवाज हो गरीब तेरो बारक कही एक कृपाल तुलसीदास मेरो हे राम जी दीनों पर दया करने वाला और उन्हें परम सुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है मैं जिसको अपनी दीनता सुनाता हूँ उसी को दीन पाता हूँ जो स्वयं दीन है वह दूसरे को क्या दे सकता है देवता मनुष्य मुनि राक्षस नाग आदि मालिक तो बहुतेरे हैं पर वही तक है जब तक आपकी नज़र तनिक भी टेढ़ी नहीं होती आपकी नज़र फिरते ही वे सब भी छोड़ देते हैं तीनों लोकों में तीनों काल सर्वत्र यही प्रसिद्ध है और यही चारों वेद कह रहे हैं कि आदि मध्य और अंत में हे राम जी सदा आपकी ही एक सी प्रभुता है जिस भिखमंगे ने आपसे मांग लिया वह फिर कभी भिखारी नहीं कहलाया वह तो परम नृत्य सुख को प्राप्त कर सदा के लिए तृप्त और अकाम हो गया आपके इसी स्वभावशील का सुंदर यश सुनकर यह दास आपसे भीख मांगने आया आपने पाषाण अहल्या पशु बंदर भालू वृक्ष यमलार्जुन और पक्षी जटायु काग्भशुंडी तक को अपना लिया है हे महाराज दशरथ के पुत्र आपने नीच रंगकों को राजा बना दिया है आप गरीबों को निहाल करने वाले हैं और मैं आपका गरीब गुलाम हूँ हे कृपालो ऐसे नाते एक बार यही कह दीजिए कि तुलसीदास मेरा है तू दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात तू तु पाप पुंजहारी नाथ तू अनाथ को अनाथ को नमोसो मोह आरत नह आरत हर तो सो ब्रह्म तू हिव तूह ठाकुर हेरोत गुर सखा तु सब तो मोहिनाते अनेक मानिए जो भावे ज्योत्यो तो तुल से कृपाल चरण शरण पावे हे नाथ तू तो दिनों पर दया करने वाला है तो मैं दीन हूँ तू तो अतुलदानी है तो मैं भिखमंगा हूँ मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो तू पाप पुंजों का नाश करने वाला है तू अनाथों का नाथ है तो मुझे जैसा अनाथ भी और कौन है मेरे समान कोई दुखी नहीं है और तेरे समान कोई दुखों को हरने वाला नहीं है तू ब्रह्म है मैं जीव हूँ तू स्वामी है मैं सेवक हूँ अधिक क्या मेरा तो माता पिता गुरु मित्र और सब प्रकार से हितकारी तू ही है मेरे तेरे अनेक नाते हैं नाता तुझे जो अच्छा लगे वही मान ले परंतु ज्ञात यह है कि हे कृपालु किसी भी तरह यह तुलसीदास तेरे चरणों की शरण पा जावे और काह मांग ये कुमांवार अभिमत दा तार कोण दुख दारे धर्म धाम राम काम रूरो। साहब सब कोटिहान दान खडग सूरो तो सुषमय दीन दय निशान सबके द्वार बाजय कुसमय दशरथ दशरथ के दान तय गरीब निवाजे सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए जय जे, जे तय निहाल किए फूले फिरत पाए तुलसीदास जाचक रुचि जान दान दी जय राम चंद्र चंद्र तू चकोर मोह की जय हे प्रभु अब और किसके आगे हाथ फैलाऊं? ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे दूसरा ऐसा कौन मनोवांछित फलों का देने वाला है जो मेरे दुख दारिद्र का नाश कर दे हे श्री राम तू धर्म का स्थान और करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी सुंदर है सब प्रकार से मेरा स्वामी है मन की अच्छी तरह जानता है और दान रूपी तलवार के चलाने में बड़ा शूर है ऐसे ऐसे समय में अच्छे समय में तो दो दिन सभी के दरवाजे पर नगारे भसते हैं परंतु हे दस रत्नंदन तो ऐसा दानी है कि बुरे समय में भी गरीबों को निहाल कर देता है कुछ भी सेवा न करने वाले अच्छे गुणों से सर्वथा हीन जिन मनुष्यों ने तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाया उन सबको तैने निहाल कर दिया मैंने उन्हें आनंद से फूले फिरते पाया है अब तुलसीदास भिखारी के मन की जान कर अर्थात वह और कुछ भी नहीं चाहता केवल तेरा प्रेम चाहता है ऐसा जानकर दान दे और वह यही की हे रामचंद्र तो चंद्रमा है ही मुझे बस चकोर बना दे।